श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग अष्टम अध्याय प्रथम चार वर्ष की अन्य घटनाएं श्री रामकृष्ण देव के साधन काल की आलोचना के लिए उन्होंने हमसे इस काल के संबंध में अपने श्रीमुख से जो कुछ कहा है सर्वप्रथम उस ओर ध्यान देना होगा और तभी तत्कालीन घटनाओं का यथार्थ समय निरूपण करना संभव हो सकेगा पाठकों से पहले ही यह कहा जा चुका है कि हमने उनसे सुना है कि सतत द्वादश वर्ष पर्यंत निरंतर वे विभिन्न मत के साधनों में निमग्न थे रानी रसमणी के मंदिर संबंधी देवसेवानिमित्त दान पत्र को देखने से यह पता चलता है कि बंगलासन सन 1262 के 18 ज्येष्ठ 31 मई 1855 सौ गुरुवार को दक्षिणेश्वर काली मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी उसके कुछ ही महीने बाद श्री रामकृष्ण देव ने पूजक पद को ग्रहण किया था अतः बंगला सन बारह से लेकर बारह सन अठारह से अठारह तक उनका साधनकाल था यह बात निश्चित है ये द्वादश वर्ष श्री रामकृष्ण देव के साधन काल के रूप में विशेष रूप से निर्दिष्ट है उसके पश्चात तीर्थ दर्शन के निमित्त जाकर उन स्थानों में तथा वहां से दक्षिणेश्वर लौटकर भी वे कभी कभी कुछ दिन के लिए साधना में संलग्न हुए थे पूर्वोक्त द्वादश वर्ष को तीन हिस्सों में बांटकर हम प्रत्येक भाग की आलोचना करेंगे प्रथम सन 1856 से लेकर अठारह तक के चार वर्ष इस काल की प्रधान प्रधान घटनाओं की इससे पूर्व आलोचना की जा चुकी है द्वितीय सन अट्ठारह साठ से लेकर अठारह पर्यंत चार वर्ष इसी समय श्री रामकृष्ण देव ने ब्राह्मणी के निर्देश अनुसार गोकुल व्रत से प्रारंभ कर बंगाल में प्रचलित ६४ प्रकार के प्रधान तंत्र निर्दिष्ट साधनों का विधिवत अनुष्ठान किया था तृतीय सन १८६४ से लेकर १८६७ तक चार वर्ष इस काल में उन्हें जटाधारी नामक रामोपासक साधु से राम मंत्र का उपदेश तथा श्री रामलला की मूर्ति प्राप्त हुई थी वैष्णवतंत्र के अनुसार मधुर भाव में सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त छह महीने तक उन्होंने स्त्रीवेश धारण किया था आचार्य श्री तोतापुरी जी से सन्यास दीक्षा लेकर समाधि की निर्विकल्प भावभूमि में वे आरूढ़ हुए थे तथा अंत में श्री गोविंद जी से उन्होंने इस्लाम धर्म का उपदेश ग्रहण किया उक्त द्वादश वर्ष के अंदर ही वैष्णव तंत्रोक्त भाव तथा करता नवरसिक आदि वैष्णव मत के अब संप्रदायों की साधन प्रणालियों से भी वे परिचित हुए थे वैष्णव धर्म के अंतर्गत समस्त संप्रदायों का उन्हें जो विशेष परिचय था उसकी पुष्टि इस बात से होती है कि वैष्णव चरण गोस्वामी आदि विभिन्न मार्ग के साधक उनके समीप आध्यात्मिक सहायता प्राप्त करने के निमित्त आते रहते थे श्री रामकृष्ण देव के साधन काल को तीन भागों में विभक्त कर पर्यालोचना करने पर उक्त तीन भागों के प्रत्येक भाग में उनके द्वारा अनुष्ठित साधनों के अंदर एक प्रकार की श्रेणीगत विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है यह हम देख चुके हैं कि साधन काल की प्रारंभिक दशा में श्री कृष्ण देव ने बाह्य सहायता के रूप में केवल श्री केनाराम भट्ट महोदय से दीक्षा ग्रहण की थी ईश्वर प्राप्ति के निमित्त आंतरिक व्याकुलता ही उस समय उनकी एकमात्र सहायक हुई थी उसके ही प्राबल्य से अत्यंत स्वल्प काल के भीतर उनके शरीर तथा मन में विशेष परिवर्तन उपस्थित हुए थे अपने उपास्य के प्रति असीम प्रीति उत्पन्न करने के पश्चात उसी ने वैधि भक्ति के नियमों का उल्लंघन कराकर क्रमशः उन्हें रागानुगा भक्ति की ओर अग्रसर किया था तथा श्री जगन्माता के प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर उनको योग विभूति का अधिकारी भी बनाया था पाठक संभवतः यह कहें कि फिर बाकी ही क्या रह गया उसी समय योग सिद्धि तथा ईश्वर लाभ कर श्री रामकृष्ण देव तो कृतार्थ हो ही चुके थे फिर साधना की क्या आवश्यकता थी इसके उत्तर में यह कहना पड़ता है कि एक प्रकार से यह बात यथार्थ होने पर भी उनके लिए परवर्ती काल में साधना में प्रवृत्त होने का एक दूसरा कारण था श्री रामकृष्ण देव कहते थे साधारणतया वृक्ष तथा लताओं में सर्वप्रथम फूल तथा बाद में फल लगते हैं किंतु उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनमें प्रथम फल दिखाई देने के पश्चात फूल देखने को मिलते हैं साधन क्षेत्र में श्री रामकृष्ण देव के मन का विकास भी ठीक इसी प्रकार से हुआ था इसलिए पाठकों की उपरोक्त बात को हम एक प्रकार से यथार्थ मानते हैं किंतु साधन काल के प्रथम भाग में उनके लिए अद्भुत अनुभूतियां तथा जगदम्बा के दर्शनादि प्राप्त होने पर भी जब तक उन विषयों को शास्त्र वर्णित साधकों की उपलब्धियों के साथ वे ठीक ठीक मिला नहीं पा रहे थे तब तक उनकी सत्यता तथा चरम सीमा के संबंध में उनका दृढ़ निश्चय नहीं हो रहा था केवल हृदय की व्याकुलता से उन्होंने इससे पूर्व जो अनुभव किया था पुनः शास्त्र निर्दिष्ट मार्ग प्रणाली का अवलंबन कर उसे प्रत्यक्ष करने की उन्हें आवश्यकता प्रतीत हुई थी शास्त्रों का कथन है कि श्री गुरुमुख से श्रवण किए हुए अनुभव शास्त्रों में लिपिबद्ध पूर्व पूर्व युगों के साधुओं के अनुभव के साथ जब तक साधक अपने धर्म जीवन के दिव्य दर्शन तथा अलौकिक अनुभवों को मिलाकर उनकी समता को प्रत्यक्ष नहीं कर लेता है तब तक वह पूर्णतया निश्चिंत नहीं हो पाता है इन तीनों विषयों की एकता का प्रत्यक्ष होते ही फिर वह सम्पूर्ण रूप से संशय रहित हो पूर्ण शांति का अधिकारी बन जाता है